ऋग्वेदीय आयतरे उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के के प्रथम मंत्र व्याख्यान रूप भाष्य तथा भाष्य टीका की चर्चा हो रही है भाष्य में भगवान भाष्यकार इस मंत्रस्थ प्रथम वाक्य के प्रथम पद की व्याख्या करते हुए ये बताए कि आत्मा शब्द सर्वज्ञवादी से उपलक्षित निर्विशेष चेतन को बताता है क्योंकि आत्मा शब्द का योग शक्ति से यही अर्थ प्रतीत होता है आत्म, योग शक्ति यानी आत्मा शब्द की प्रकृति प्रत्यय के माध्यम से ज्ञात होने वाली शक्ति और उनसे जो अर्थ प्रतीत होगा उसे योग शक्ति से प्रतिमान योगिक अर्थ माना जाता है तो अत सातत्य गमने और आपका अधभक्षणे तथा आप प्री धातु एवं आंग पूर्वक डुदाय दानी धातु से मनिन प्रत्यय करके आत्मशब्द का जब निष्पादन करेंगे तो सर्वज्ञत्व आदि से उपलक्षित अबाधित निर्विकार चेतन ही अर्थ प्रतीत होता है और आत्मा शब्द की प्रसिद्धि भी प्रत्येगात्मा में है और इसलिए आत्मा का जो आ, सातत्य गमन है यानी अव्यवधान से सर्वत्र उपस्थित हो रहना व्यवधान होता है देश काल वस्तु से तो देश काल वस्तु से व्यवधान रहित आत्मा है का मतलब किसी से भी आत्मा का न देशतः भेद है न कालतः भेद है स्वरूपतः भेद है ये आत्मा शब्द का युत्पत्ति लभ्य अर्थ बताने के बाद वह शब्द को बताया कि वह अवधारण अर्थक है और इदम शब्द का अर्थ है पूर्व विभागत्रय में बताया गया प्राण शब्दित लोक त्रयात्मक जगत और वह अपने उत्पत्ति से पहले आत्मा ही था ऐसा वही शब्द अवधारणार्थक है वह व्यावर्तन करेगा स्थिति काल में जैसे अनात्म पदार्थ प्रतीत होते हैं या जगत की उत्पत्ति से पहले भी जगत के कारण के रूप में सांख्यादि के द्वारा स्वीकृत स्वतंत्र प्रधानादि पदार्थ है उनका ऐसे अभिव्यक्त नाम रूप का अभाव बताता है और जब कार्य ही नहीं है तो कारण रूप प्रधान आदि भी नहीं है ये बताएगा तो ये शंका हुई फिर वाक्यार्थ पर इस प्रकार ये जो प्रथम वाक्य है आत्मा वे अग्र आसीत इसमें एक, इस एक शब्द ने बताया सजातीय का अभाव और एवं शब्द ने बताया स्वगत भेद का अभाव और वे शब्द ने बताया विजातीय के भेदाभाव को तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक आत्मा ही जगत की उत्पत्ति से पहले था ये जो वाक्य अर्थ हुआ इस वाक्य में प्रयुक्त अग्रे शब्द और आशित शब्द के वैर्थ्य विषयक आशंका पूर्व पक्षी के द्वारा की गई किम नेदानिम स सव एकह तो क्या जगत की उत्पत्ति से पहले मात्र आत्मा सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित था अद्वितीय था और ईदानीम यानी क्या स्थिति काल में वह एक मेवा नहीं है तब तो आत्मा का अद्वितीयत्व अनित्य हो जाएगा कालतः अनित्य प्रतीत होगा यहाँ पर आत्मा आ, आत्मा का अद्वितीयत्व ये जो शंका हुई किम नेदानिम स एव ये कह इस वाक्य से पूर्व पक्षी के द्वारा इसका निराकरण न इत्यादि भाष्य से भगवान महा्यकार ने किया कि किए कहा कि ऐसी बात नहीं है कि पहले मात्र आत्मा सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है अद्वितीय है और इस समय अद्वितीय नहीं है ऐसा नहीं है का मतलब इस समय भी आत्मा का अद्वितीयत्व तो है आत्मा अद्वितीय तीनों कालों में है जगत की उत्पत्ति से पहले भी जगत की उत्पत्ति और प्रलय के बीच में जगत के स्थिति काल में भी और जगत के विलय काल में भी एक में वितीय ही आत्मा है ये न शब्द ने बताया तो कहा यदि ऐसा था तब तो कथम तरही आसित यदि उच्चते तीनों कालों में आत्मा अद्वितीय है तो फिर भूतकाल का परामर्शक लुंग लकारात आशित शब्द का प्रयोग कैसे हुआ और अग्रे शब्द का भी प्रयोग कैसे हुआ आशित को उपलक्षण समझना अग्रे का भी इस प्रकार ये पूर्व पक्ष के द्वारा शंका की गई इसका निराकरण यद्यपि इदानीम स एव एक तथापि अस्थि विशेष इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार कर रहे हैं इसमें इस वाक्य की अवतरण टीका को हम लोग देख चुके हैं कि ये जिस अभिप्राय से यद्यपि इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार समाधान कर रहे हैं पूर्व पक्ष की शंका का वह अभिप्राय टीकाकार ने भास्कर भगवान का बताया तो ऊपरी उपरी, उपरी दृष्टि से यद्यपि कल हम लोग इसको विस्तार से देख चुके हैं तो संक्षेप में इस अवतरण टीका को भी देख लीजिए कि जगत कालत्री आत्म अभावो यद्यपि सिद्धांतिका का ये मानना है कि जगत आत्मा में कल्पित होने से स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं है तो आत्म कालत्रयेपि जगतो अभाव ऐसा लगाना कि आत्मा के बिना तीनों कालों में जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं आत्मा का अस्तित्व लेकर के ही सतसा प्रतीत होता है जगत जड़ है ना, माइक है तो इसलिए क्या होगा कि तीनों कालों में आत्मा से निरपेक्ष स्वतंत्र सत्ता वाला जगत ही नहीं तो तीनों काल कहने से उत्पत्ति काल स्थिति काल और लय काल सब आ गए तो भी तथापि तथा बोधने बोध प्रत्यक्षादि विरोध विरोधशंकया उक्तम आत्मतत्वम बुद्धो नरोहित तो। लेकिन श्रुति समझा किसको रही है बोध्य को जिज्ञासु को और जिज्ञासु है जगत को अज्ञान होने के कारण भ्रांति होने कारण भ्रांति से सत्य समझने वाला स्थिति काल में प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों से उसे जगत सत्व प्रतीत हो रहा है जिज्ञासु को और ऐसे जिज्ञासु को समझाना है और उसे सीधा यदि श्रुति ये कहेगी कि जगत है ही नहीं जो जगत को सत्य समझ रहा है उसे श्रुति यदि बताएगी कि तीनों कालों में जगत का स्वतंत्र कोई अस्तित्व ही नहीं है तो यह बात शिष्य के जिज्ञासु के बुद्धि में प्रविष्ट नहीं हो पाएगी बुद्धारूढ़ नहीं होगी क्यों उसके मन में शंका उपस्थित होगी प्रत्यक्षादि प्रमाण तो जगत को सत्य बता रहे हैं और आचार्य रूपा रूपाश्रुति बता रही है जगत को मायिक तीनों कालों में असत सत्ताहीन तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण जिसको सत्य बता रहे हैं उसे असत्य बताने वाली जो श्रुति उस श्रुति का अर्थावगम नहीं हो पाएगा प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण के साथ श्रुति प्रमाण के विरोध की आशंका होने से इसलिए कहा कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि विरोध शंकया उक्तम आत्मतत्व बोध बुद्धो नारोहित बुद्धेश का अन्वय बुद्धों के साथ करना तो जिज्ञासु के बुद्धि में सहसा ये जो अर्थ है वह उपस्थित नहीं हो पाएगा कि तीनों कालों में एक अद्वितीय आत्मा ही है जगत ही नहीं यह अर्थ प्रविष्ट नहीं हो पाएगा बुद्धि में इसलिए क्या कर रही है आ, क्या कर रही है श्रुति तो कहते हैं अत प्रागुत्पत्ति आसित उच्चते बोध से चित्तमु तो जिज्ञासुके चित्त की स्थिति का अनुकरण करते हुए श्रुति ये बता रही है कि उत्पत्ति से पहले जगत था लेकिन एक मेंवा द्वितीय आत्मरूप ही था आत्मा से अलग नहीं था तो पहले उत्पत्ति ये तो समझ ले कि उत्पत्ति से पहले जगत आत्मरूप ही था एक मेवादी आत्मा ही था तो बाद में फिर प्रलय के बाद में भी एक मेवादतीय आत्मा ही रहता है ये भी समझ सकता है और स्थिति काल में जो जगत सत्य दिख रहा है वह भी आदा आदावंते यस्ती तन्मध्य तत्था मध्य भी तत्था तो ये जो है जो प्रारंभ में जगत नहीं है अंत में भी जगत नहीं है तो बीच में जो प्रतीत होता है वह बीच में अस्तित्व तो उसका है ही नहीं इसे गीता ने कहा कि अव्यक्ता दी नि भूता नि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधना तो आरंभ में अव्यक्त है निधन यानी प्रलय में भी अव्यक्त है तो बीच में जो व्यक्त है यह जगत वह जिस समय व्यक्त प्रतीत हो रहा है उस समय भी वस्तुत अव्यक्त ही है अव्यक्त आत्मा ही है ऐसा गीता ने भी कहा वैसे ये समझ पाएगा स्थिति काल में भी एक में वितीय आत्मा को लेकिन कब जब पहले उसे तीन अवस्था में से किसी न किसी अवस्था विशेष में ये दिखाना पड़े कि दिखा, दिखाया जाए कि वहां पर जगत नहीं है आत्मा ही आत्मा है जगत के बिना भी आत्मा रहता है लेकिन आत्मा के बिना जगत रहता ही नहीं है ऐसा अन्वय सहचार व्यतिरिक सहचार से दिखाया जाए तब जाकर के यह बुद्धि श्रुति का तात्पर्य शिष्य के बुद्धारूढ़ होगा इस अभिप्राय से ये कहा कि बोधित अनुसृत्य आसीत इति और तदपि जगतो नाम अभावम अभावम नतु आत्ममात्रत्व अभाव जगत इति न तो और तदपि जो उत्पत्ति से पहले जगत नहीं था केवल एक में द्वितीय आत्मा ही था ये जो अद्वितीयत्व तो बताया गया आत्मा का वह नाम रूप अभिव्यक्ति के अभाव की अपेक्षा से आशित और अग्रे इन शब्दों का प्रयोग है कि ना, जग, नाम रूप की अभिव्यक्ति है ने जगत ये नाम रूप की अभिव्यक्ति है जगत और उसका अभाव का मतलब हो जाएगा जगत का अभाव तो जगत अभी जगत अभाव अभिप्राय से श्रुति ने अग्रे और आशित शब्द का प्रयोग किया है न तो इदानी आत्ममात्रत्व अभाव अभिप्रायण इदानी मैंने स्थिति काल में जगत के आत्मा के अद्वितीयत्व के अभाव को दिखाने के लिए अग्रे और आसित शब्द का प्रयोग नहीं किया इसलिए कहा कि ईदानीम आत्म मातृत्वाभिप्राएण न यानी न अग्रे इति शब्द प्रयोग ऐसा अनु करना अग्रे और आशीष शब्द प्रयोग का अभिप्राय क्या है श्रुति का इन दो शब्दों का प्रयोग करते समय तो सिद्धांति ने अपना अभिप्राय प्रकट करते हुए कहा कि नाम रूप अभिव्यक्ति का अभाव के अभिप्राय से अग्रे और आशित शब्द का प्रयोग हुआ है न कि स्थिति काल में आत्मा के अद्वितीयत्व के अभाव के अभिप्राय से आत्म मातृत्व अभाव के अभिप्राय से नहीं हुआ है का मतलब ये हुआ कि श्रुति का अभिप्राय है कि इस समय भी आत्मा अद्वितीय ही है स्थितिकाल में भी इस अभिप्राय से ये उत्तर सिद्धांति दे रहे हैं भाषा में है यद्यपि इदानी स एव एक तथापि अस्ति विशेषः तो यद्यपि इदानीम एनि जगत की स्थिति काल में स एव एक इसमें स शब्द आत्मा का परामर्शक है तो इस समय भी एक परमात सत्य आत्मा ही है तो आत्मा अद्वितीय इस समय भी है तो भी उत्पत्ति से पहले और स्थिति काल में उत्पत्ति के अनंतर थोड़ा विशेष यानी भेद है क्या भेद है उस भेद को स्पष्ट किया जा रहा है प्राग उत्पत्ति इत्यादि से कि प्रागुत्पत् अव्याद आत्म, आत्म भूतगोचर जगत भेद्वाद प्रत्ययगोचर इति विशेषः विशेष यशेष भेद है स्थिति काल में और उत्पत्ति से पहले थोड़ा भेद है दो इसलिए तो दो अवस्थाएं यदि कोई भेद ही ना होता तो दो अवस्था थोड़ी मानी जाती तो उत्पत्ति से पहले तो केवल आत्मा एक एवं इन शब्दों का विषय था ये आत्मा एक एव इन शब्दों का ही मात्र प्रयोग और इन शब्दों से होने वाली जो प्रती है पर सर्वज्ञ इत्यादि शब्द से उपलक्षित चे एक मेवादतीय आत्मा विषयक ज्ञान ये प्रतीति कहलाएगी प्रत्यय तो आत्म शब्द आत्मा शब्द यानी आत्मा ये एक शब्द ही प्रयोग पहले होता था उत्पत्ति से पहले और प्रत्यय यानी पर इत्यादि शब्द से उपलक्षित एक मेंवा द्वितीय आत्मा की ही प्रतीति होती थी तो प्रतीति का विषय भी एक और शब्द का विषय भी एक पर इत्यादि शब्द से उपलक्षित निर्विशेष आत्मा ही था ये पूर्व वाली स्थिति है वहाँ पर अनेक शब्द प्रयोग नहीं होते थे ये घट है ये पट हैं ये मठ हैं ये देवदत्त हैं ये यज्ञदत्त दत्त हैं इत्यादि शब्द प्रयोग वहाँ पर नहीं होता था और घटादी शब्दों से होने वाली जो कंबग्रुआमान पदार्थों की प्रती है वह भी नहीं थी केवल आत्मशब्द का प्रयोग और आत्मशब्द प्रयोग से होने वाली प्रतीति ये, ये ही होता था ये तो उत्पत्ति से पहले वाली स्थिति हो गई और उत्पत्ति के बाद स्थिति काल में अनेक शब्द प्रत्यय गोचर भी हैं आत्मा और आत्मा का शब्द प्रत्यय गोचर भी हैं तो अनेक शब्द होते हैं आत्मा ही का विवर्त है ये सारा जगत तो उसमें फिर घटादी भी आत्मरूप ही है तो घटो यम पटोयम मठोयम देवदत्तोयम, यज्ञदत्तोयम, इत्यादि शब्द प्रयोग और इन शब्द प्रयोगों से होने वाली अलग अलग प्रतीति ये दोनों होते थे होते हैं स्थिति काल में और साथ में आत्मयिक प्रत, शब्द प्रत्यय भी होता है शब्द प्रत्यय का गोचर भी बन जाता है तो आत्मा शब्द और सत शब्द ये दोनों पर्यावाचक है ऐतरेय उपनिषद में आत्मा वा इदम एक एवं अग्र आसित यहाँ आत्मा शब्द से जिस ब्रह्म को कहा गया है उसी ब्रह्म के लिए छांदोग्य उपनिषद के छठवें अध्याय में सत शब्द आया है ना सदैव सौम्य ईदम अग्र आसित इसलिए माना जाएगा कि छांदोग्य में प्रयुक्त सत शब्द का अर्थ और आयतरे में प्रयुक्त आत्मा शब्द का अर्थ एक सत्य ज्ञान आदि स्वरूप ब्रह्म है तो आत्मा का पर्याय शब्द जो सत है इसका प्रयोग घट के लिए होता है कि नहीं सन घट सन पटह सन मठ इत्यादि में तो सत कहने से आत्मा को लिया जाएगा अबाधित वस्तु को लिया जाएगा और आत्मा शब्द से भी अबाधित वस्तु को ही लिया जाता है तो वो हो गया घट सन पटह सन मठ सन इत्यादि में जो सन सन शब्द का प्रयोग हो रहा है वह आत्मा शब्द प्रयोग है आत्मा का पर्यायवाची होने से तो आत्मा शब्द प्रतीति का भी विषय बन रहा है आत्मा शब्द प्रयोग का भी विषय बन रहा है और आत्मा शब्द से होने वाला जो विषय है क्या नाम अर्थ है सत्यत्व इस विषय प्रतीति का भी विषय बन रहा है तो दोनों अनेक शब्द प्रत्यय भी हैं और आत्मयक शब्द प्रत्यय भी स्थिति काल में जगत है ये अंतर है लेकिन उत्पत्ति से पहले तो केवल आत्मयक प्रत्यय गोचर है अनेक शब्द प्रत्येक नहीं है ये अंतर है इस अंतर को दिखाने के लिए आशित शब्द का प्रयोग और अग्रे शब्द का प्रयोग सार्थक होगा उससे ये अर्थ नहीं निकलेगा कि इस समय एक में अद्वितीय आत्मा नहीं है अभी तो उनका अभिप्राय है कि पूर्व में अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत न होने से अनेक शब्द प्रत्यय गोचरत्व का अभाव है और इस समय अनेक शब्द प्रत्यय गोचरत्व भी है और आत्मिक शब्द प्रत्यय गोचरत्व भी है ये विशेषता दिखाने के लिए अग्रे तथा आशित शब्द का प्रयोग है ये यहाँ पर भाष्यकर भगवान ने कहा है तो यही भाष्यवाक्य का अर्थ देखिए कि प्राग उत्पत्ते अव्याकृत नाम रूप भेदम आत्मभूतम आत्मैक शब्द प्रत्येकोचरम जगत तो जगत अपने उत्पत्ति से पहले अव्याकृत नाम रूप भेदम् का मतलब व्याकृत कहते अभिव्यक्त तो अभिव्यक्त नाम रूप भेद नहीं हुआ है जिसमें भेद यानी विशेष तो नाम रूपात्मक जो विशेष है उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई है पहले प्राक ऐसा केवल जगत आत्म शब्द का मात्र विषय और आत्म शब्द से होने वाली प्रती मात्र का विषय था अर्थात आत्मयक शब्द प्रत्येक गोचरत्व जगत में था उत्पत्ति से पहले और ईदानिम यानी स्थिति काल में तो जगत कैसा है व्याकृत नाम रूप भेदत्वाद तो व्याकृत नाम रूप विशेष वाला होने से क्या हो जाएगा कि अनेक शब्द प्रत्यय गोचरत्व भी उसमें रहेगा और आत्मिक शब्द प्रत्यय गोचरत्व भी रहेगा विशेष ये भेद होगा स्थिति काल में और उत्पत्ति से पहले और इस विशेष को स्पष्ट करने के लिए अग्रे तथा आशीष शब्द प्रयोग है थोड़ी टीका है टीका को देखिए यद्यपि प्रागुत्पत्तेर प्रागुत्पत्वागुद्ध्योर शब्द प्रत्यय इव न ज्ञात्वा तदानिम् आत्मैक इति वदति व्येती च इसका अर्थ समझ में आ गया हम्म तो ये शंका की जा रही है भाष्यकार भगवान ने कहा ना कि उत्पत्ति से पहले आत्मयक शब्द प्रतीति गोचरत्व जगत में है तो कहा आत्म शब्द और प्रतीति आत्मा शब्द से होने वाली प्रतीति ये दो पहले विद्यमान हो तब तो आत्म शब्द गोचरत्व और आत्म शब्द जन्य प्रतीति गोचरत्व दिखा सकते हो लेकिन उस समय तो आत्मा शब्द ये कार्यात्मक है कि नहीं जो प्रयोग में आने वाला आत्मा शब्द है ये स्वयं भी कार्य है वाणी से उच्चारित होता है ध्वनियात्मक है वैखरी वाणी रूप है ना? पशंति वाणी कारण रूपा है और परावाणी वो है निर्विशेष ब्रह्म रूपा बाकी मध्यमा और खरी ये दोनों कार्य रूप वाणी है मध्यमा वाणी है सूक्ष्म शब्द और वैखरी वाणी है स्थूल शब्द व्यक्त शब्द जिसका वाणी से उच्चारण होता है स्रोत्र इंद्रिय से ग्रहण होता है वो है वाणी यानी शब्द तथा अर्थ का भेद स्पष्ट रूप से जहां पर निश्चित होता है वैखरी वाणी ये कार्यात्मक होने से दो वाणिया शब्द वेखरी शब्द और मध्यमा वनूप शब्द ये कार्यात्मक होने से जगत की उत्पत्ति से पहले ये आत्मा शब्द मध्यमा या वैखरी रूप उसका भी अभाव है और आत्मा शब्द से होने वाली जो प्रतीति वो प्रती है वृत्ति वो बुद्धि की वृत्ति है तो बुद्धि का परिणाम हुआ वो तो परिणामी बुद्धि नहीं रहेगी तो परिणाम कैसे होगा तो परिणाम तो कार्य है परिणामी कारण माना जाता है तो परिणामी बुद्धि रूप कारण ही नहीं रहेगा प्रत्यय का तो प्रतिति कैसे हो पाएगी वो प्रत्यय कैसे होगा एक शंका हुई कि यद्यपि तदनिम एने उत्पत्ति से पहले यद्यपि क्या है कि वाक बुद्ध अभावे न तो आत्मा शब्द रूप वाणी का और बुद्धि का अभाव होने से शब्द प्रत्ययी तो न स् तो जो शब्द प्रत्यय हैं कार्यान्तपाती मध्यमा वाणी रूप तथा वैखरी वाणी रूप ये नहीं होंगे इनका अभाव होगा तो, तो अपी प्रागुत्पत्ति न स्त नहीं रहेंगे वो भी जैसे घटादी नहीं है ऐसे आत्म शब्द और आत्मा शब्द से होने वाली प्रतीति भी नहीं होगी बुद्धि न होने से ईदानिम तथापि ईदानिम तीन तन सुप्तात् उत्थितः पुरुष सुप्तिकालिन कालीन इव प्रमातरे ज्ञावा तो कहते यद्यपि वो अभाव तो हम भी स्वीकार करते हैं वेदांती कह रहे हैं वहां तो कारण ही कारण है वैखरी वैखरीपवाणी तथा मध्यमारूपवाणी जो कार्यात्मक है उसका अभाव है और इसलिए और बुद्धि का भी अभाव है बुद्धि तो अपूतों के सम्मिलित सत्य उनका परिणाम है ना तो नही है तो बुद्धि कहां से आएगी और बुद्धि नहीं होगी तो बुद्धि का परिणाम रूप आत्मविशेष प्रत्यय भी नहीं होगा वृत्ति इनका अभाव यद्यपि हम भी मानते हैं उत्पत्ति से पहले लेकिन कहते हैं तथापि तो भी उत्पत्ति से पहले आत्मयक शब्द प्रत्येक गोचरत्व की सिद्धि हो सकती है कैसे तो कहते हैं इदानिम यानी स्थिति काले इदानिम का अर्थ है तदानिन तन आत्मतत्वम तो तदानिन तन शब्द का अर्थ निकलेगा उत्पत्ति से पहले वाला जो आत्मतत्व है उस आत्मतत्व को प्रमातरे ज्ञातवा बीच में तो उदाहरण है दृष्टांत है ये उत्थित इत्यादि से दृष्टांत बताया लेकिन इस आत्मतत्व का तदानीतन आत्मतत्व का अन्वय है प्रमाणांतरे ज्ञातवा इसके साथ तो स्थिति काल में उत्पत्ति से पूर्ववर्ती आत्मतत्व करके तो प्रमाणांतर होगा श्रुति प्रमाण से अतिरिक्त अर्थापत्य आदि रूप अर्थपत प्रमाण तो प्रमाणांतर प्रमाण्तरे ज्ञावा तदनीम आत्मक आसीत प्रत्येकी और स्थिति काल में बोलता है इस समय इदानी आशित वी और इधानीम वो प्रत्येकी तो कह, कह रही है श्रुति वेद बता रहा है कि उत्पत्ति से पहले जगत आत्मा मात्र था और आत्मा इस रूप से ही उसका अनुभव भी करता है कौन ज्ञाता जो वेद का अभिप्रायज्ञ है वह और स्वयं वेद भी इसका अनुभव करता है अपने यहां वेद खाली जड़ शब्द मात्र नहीं है नहले मनोमय कोष के निरूपण के समय आया था ना कि वो जो उसके वेद बताए गए थे मनोमय पक्षी के शीर पंख और पुछादी अवयव वेद को बताया था वह वेद अंतिम में भास्कर भगवान ने व्याख्यान करते करते बताया कि चेतन है उपनिषद में ब्रह्म रूप है इसलिए नित्यता वेद की सिद्ध होती है नहीं तो खाली परावाणी तो चेतन ही है ना परावाणी में और आत्मा में कोई भेद नहीं है और मुख्य स्वरूप वही है शब्द का और पश्चंती मध्यमा वैखरी यह तो औपाधिक स्वरूप है इसलिए शब्द ब्रह्म में शब्द रूप ब्रह्म कौन सा है वो परावाणी रूप ब्रह्म वो चेतन है इसलिए वो जानता भी है प्रत्येति कहने से प्रत्येति का कर्ता वेद को भी मानते हैं तब भी कोई आपत्ति नहीं तो वेद तदानिम आत्मा एक एवं आशित ऐसा कहता है और ऐसा प्रत्येति प्रयोग भी करता है ये वेद ले लो या वेद के व्याख्याता आचार्य ले लो वदती और प्रत्येति के क्रिया के कर्ता के रूप में वेद व्याख्याता आचार्य तदानिम आत्मा एक एवं आशित वदति और प्रत्येति ची ऐसा उन्हें अनुभव भी होता है तो इस प्रकार और ये जो है यानी इस समय हम लोग यानी जो इस समय आचार्य हैं वेद के व्याख्याता वेदांत मर्मज्ञ वे उत्पत्ति से पहले विद्यमान आत्म तत्वों को प्रमाणांतर से जान करके ये शब्द प्रयोग करते हैं कि उत्पत्ति समझाने के लिए जो स्थिति काल में जगत को सत्य समझ रहा है उसे समझाने के लिए कि पूर्व में जगत केवल आत्मशब्द प्रत्ये गोचर था ऐसा प्रयोग करते हैं इसे समझाने के लिए एक दृष्टांत बताया जैसे कल क्या था इसे समझाने के लिए या सुसुप्ति के समय क्या था इसे समझाने के लिए क्या करता है तो सुप्तात सुप्तात्थित सुप्त शब्द का अर्थ है सुसुप्ति अवस्था सुप्तात उत्थित का अर्थ निकलेगा सुसुप्ति अवस्था से उत्थित हुआ यानी जागृत अवस्था में आ गया सो करके जगा हुआ व्यक्ति वह क्या करेगा तो सुसुप्तिकालीन आत्मतत्वम तो सुसुप्ति के समय विद्यमान जो स्वयं का स्वरूप है आत्मतत्व उसका स्मरण करके कहता है कि उस समय मैं अकेला ही था और कोई इस समय भासमान जगत है वह नहीं था ऐसा शब्द प्रयोग करता है ना ऐसे ही यहां वेद भी प्रयोग कर रहा है ये यहां पर समझाया कि सुप्तात उत्थितः सुसुप्तिकालीन आत्मतत्त्वं इव <coughs> तथोक्त, तथोक्तेश्वर वा आत्मकशब्द इति स्तव्यम तो वा अथवा तथा वानेथवाथोक्त ऐसा है ना तथोक्श्वर तो तथोक्तर का अर्थ है आत्मा शब्द के द्वारा कहा गया परह सर्वज्ञ इत्यादि शब्द से उपलक्षित जो सत्य ज्ञानादि स्वरूप परमेश्वर है उसी परमेश्वर को आत्मिक शब्द प्रत्यय गोचर कहा गया है इति द्रष्टव्यम यह समझना परमात्मा आत्मिक शब्द प्रत्यय गोचर है उत्पत्ति से पहले और स्थिति काल में तो अनेक शब्द प्रत्यय गोचर भी हैं आत्म प्रत्यय गोचर भी हैं तो इसमें अनेक शब्द प्रत्यय गोचरत्व के विषय में लिखते हैं टीकाकार कि अविवेकी अव नाम स्थिति काल में जगत रूप से विवर्तित हुआ परमात्मा ही अनेक शब्द तथा प्रतीति के विषय के रूप में भासता है परमात्मा ही अनेक शब्द प्रत्येक हो रहा है लेकिन किनके लिए अविवेकी के लिए इसलिए कहते हैं कि अविवेकी नाम घटादी शब्द प्रत्येक घटह सन इति आत्मशब्द आत्मशब्द पर सतशब्द गोचरंच तो अविवेकी के लिए तो घटादि शब्द का भी विषय बन जाता है जगत और घट सन पट सन इत्यादि में आत्माशब्द का पर्याय वाचक जो सतशब्द है उसका भी विषय बन जाता है उसका भी गोचर बन जाता है तो अनेक शब्द गोचरत्व भी हैं, आत्मयक शब्द गोचरत्व भी स्थिति काल में है गोचर शब्द यद्यपि अच प्रत्यांत होने से माना जाता है पुल्लिंग होता है अच प्रत्यांत शब्द लिंगानुशासन में और यहां पर गोचरम नपुंसकिंग प्रयोग हुआ है उसके लिए टीकाकार कहते हैं कि गोचर शब्दस्य भाव प्रधान अंगीकृत गोचरत्व इति बहुरीना नपुंसक्रष्टव्यम गोचरशब्द्र गोचर शब्द में नपुंसकलिंग समझ लेना चाहिए वो कैसा तो कहते हैं वो भाव प्रधान माना गया गोचर शब्द को भाव प्रधान मान, मानने से गोचर शब्द गोचरत्व का परामर्शक होगा और त्व तो प्रत्या शब्द जो है नपुंसकलिंग होता है इसलिए भाव प्रधानम अंगीकृत गोचरत्व यश हिर्ये आत्म शब्द प्रत्येक आत्मयक शब्द प्रत्यय गोचरत्व यश ऐसा बहुरी समास कर लेना आत्मा शब्द और प्रती का गोचरत्व है जिसमें ऐसा वेदीकरण समाज कर लेना और आ, उसको लेकर के नपुंसक लिंग उपन्न होगा सिद्ध होगा ये यहां पर कहा गया अब हाँ? हाँ, जगत का विशेषण है लेकिन विशेषण में भी जो नियतलिंग शब्द होते हैं ना वेदाह प्रमाणम इसमें प्रमाणम शब्द नपुंसकलिंग होने से वेद ये पुलिंग होने पर भी वो नपुंसकलिंग ही रहा नियतलिंग शब्द अपना लिंग परिवर्तन नहीं करते विशेष दूसरे लिंग का होने पर भी तो जगत नपुंसकलिंग होने पर भी गोचर शब्द नियत पुलिंग होने से पुलिंग ही होना चाहिए था इसलिए उसे भाव प्रधान मान करके गोचरत्व अर्थ का बोधक माना और ये हो जाएगा अनेक शब्द प्रत्यानाम प्रत्याम गोचरत्व ये ये जगत उसका विशेषण बन जाएगा अन्य पदार्थ हो जाएगा जगत ये अविवेकी के, के दृष्टि से अनेक शब्द प्रत्य गोचरत्व और आत्मिक होगा और आत्मयिक शब्द गोचरत्व रहेगा विवेकी के दृष्टि से उसे आगे कहते हैं कि आत्मयक शब्द इति विवेकी नाम इत्यर्थ तो जो विवेकी हैं ज्ञानी हैं आत्मा से अतिरिक्त जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है मान ऐसा निश्चय है जिसका उसके दृष्टि में तो स्थिति काल में भी आत्मक शब्द गोचरत्व है परमात्मा में तो विवेकी नाम आत्मक शब्द गोचरत्व ऐसा अनु करना अब यथा इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है इसे देखिए उक्तम अर्थम दृष्टांतेन नशदयती उक्त अर्थ का विषदयती यानी स्पष्टीकरण करते हैं उक्तम अर्थम विशदयती यानी स्पष्ट करते हैं उक्त अर्थ का स्पष्टीकरण कैसे होगा तो कहते दृष्टांत न तो दृष्टांत तो द्वारा उक्त अर्थ को स्पष्ट किया जा रहा है तो दृष्टांत है यानी परमात्मा ही जगत की स्थिति काल में अनेक शब्द प्रत्यय गोचर प्रतीत हो रहा है अविवेकी को और विवेकी को स्थिति काल में भी परमात्मा ही आत्मिक शब्द प्रत्यय गोचर हो रहा है इस इस अर्थ को दृष्टांत से स्पष्ट करने के लिए ये है। यथा नाम सलीलात्थक फेननामरण प्राक सलिलशब्रत्य गोचरमें भवति तदा चेति अनेक शब्द एव एक शब्द एक भवति तो ये कहते हैं कि फेन नाम रूप प्राक। तो सलील कहते हैं जल को तो जल से अलग जल का कार्य जो फेन है इसका नाम रूप व्याकरण यानी उत्पत्ति कार्य की उत्पत्ति मानी जाती है कार्य के नाम रूप का व्याकरण व्याकरण कहते हैं अभिव्यक्ति को तो कार्य के नाम रूप की अभिव्यक्ति ही कार्य की उत्पत्ति है और उस उत्पत्ति से पहले प्राक यानी उत्पत्ति प्राक तो फेन की सलील से उत्पत्ति होने से पहले सलिलेक शब्द प्रत्येक गोचरम फेनम तो जो फेन था है उत्पत्ति के बाद में फेन शब्द का विषय बन रहा है और फेन शब्द से होने वाली प्रती का भी विषय बन रहा है वह अपने उत्पत्ति से पहले केवल सलीलेक शब्द प्रत्येक गोचर था उसमें केवल सलील इस शब्द का ही प्रयोग होता सलील यानी जल तो जल इस रूप से ही जल के वाचक शब्द का प्रयोग एवं जलत्वन रूपे न का विषय बन रहा था कारणत्वेन रूपे नहीं प्रती का विषय बन रहा था कार्य का अपना जो रूप है फैन का और उस फैन का वाचक जो शब्द है कार्य का वाचक शब्द उसका भी विषय नहीं बन रहा था और उस कार्य के आकार की प्रतीति का भी विषय नहीं बन रहा था उत्पत्ति से पहले जैसे और यदा सलीला पृथक नाम रूप भेदेन न्याकृतम भवती यही फेन जब अपने कारणभूत जल से अलग नाम रूप अपना स्वतंत्र अभिव्यक्त कर लेता है तो उस समय व्याकृतम यानी उत्पन्नम भवती नाम रूप की उत्पत्ति हो गई अभिव्यक्ति हो गई तदा उस समय उसे जो पहले सलील मात्र था जल ही तो फेन के रूप में प्रकट हुआ ना, तो फेन के रूप में प्रकट हुआ जल ही फेनंच्य सलीलं सलीलम इति अनेक शब्द प्रत्यय इति एक शब्द प्रत्यय भाग चेनम भवति, तो ये जो कार्य है यह कार्य रूप से अभिव्यक्त हुआ जल ही एक प्रकार से सलिलम फेनम इन दो शब्दों का भी विषय बन रहा अनेक शब्द हो गए और सलीलम एव इस विवेकी के दृष्टि से वो सलील ही है अज्ञानी की दृष्टि से सलिल भी है फेन भी है दोनों शब्द का विषय है लेकिन विवेकी के दृष्टि से तो फेन की स्थिति काल में भी फेन सलील ही है ये दृष्टान्त तो हुआ तो सलिलम एवं एक, एक शब्द प्रत्यय फेनम भवती वो फेन सलील ही है ये निश्चय है विवेकि का तदवत तो ये भवती यहाँ तक तो दृष्टान्त तो हुआ यथा से लेकर के ऐसे दारिष्टान्त को बताने के लिए आया है तद्वत शब्द ऐसे दार्टान्त में परमात्मा से अलग फेन स्थानीय जो जगत है सलील स्थानीय है परमात्मा फेन स्थानीय है जगत उस जगत की उत्पत्ति से पहले जगत आत्मयिक शब्द प्रत्येक गोचर था और जब परमात्मा से अलग घटादि जगत अभिव्यक्त हो गया तो घटह सन इत्यादि में घटादि अनेक शब्द प्रत्यय विषय भी बन गया और आत्मा के पर्याचक सन शब्द का विषय भी बन गया इस प्रकार ये अज्ञानी के लिए तो अनेक शब्द प्रत्यय गोचरत्व भी और आत्म शब्द प्रत्यय गोचरत्व भी है लेकिन विवेकी के लिए तो उस समय भी आत्मयक शब्द गोचरत्व ही जगत के स्थितिकाल में जगत में रहेगा इस बात को तदवत इस दाष्टान्त के बोधक शब्द से कहा गया थोड़ी सी टीका है टीका को देखिए अत्र आत्म शब्द बलात् अत्मशब्द्युत्पत्तिबलाज्ञादीशब्दोपलक्ष सत्यज्ञातू आत्मा आत्मािप्त तो अत्र अने आत्मा इदमे एक एव अग्र वाक्य में के उपक्रम वाक्य में ये अत्र शब्द से समझना जो आत्मा शब्द है उसकी व्युत्पत्ति के सामर्थ्य से सर्वज्ञादी शब्द से उपलक्षित जो सत्य ज्ञानानंत स्वरूप ब्रह्म है अखंड एक रस आत्मा है कहो ब्रह्म है कहो वह उपक्षिप्त है, यानी बताया गया उप, उपक्षिप्त यानी उक्त है। उपक्रम आ, उपक्रम में कहा कहा गया और तस्वर्थ से दृढ़ीकरणार्थम एकादी पदानि और उस अखंडिक रस आत्मा के ही दृढ़ता के लिए ये आपके एक शब्द और एव शब्द वाह शब्द है ऐसे तो आत्मा शब्द ने ही सत्य ज्ञान आदि स्वरूप अखंड ब्रह्म को बताया आत्मा शब्द की से और आत्मा शब्द के युत्पत्ति से लभ्य जो अखंड एक रस वस्तु है उसकी दृढ़ता के लिए बाकी ये तीन विशेषण हो गए और तत्र एक इति आत्मातरा भाव उच्चते तो एक शब्द ने आत्मातर का अभाव बताया का मतलब सजातीय भेद का अभाव बताया आत्मान्तर शब्द से लेना अनेक आत्मा और अनेक आत्माओं का अभाव है एक ही आत्मा है का मतलब सजातीय भेदाभाव को दिखाने के लिए एक शब्द हुआ एव इति अने वृक्षादो एक शाकादिभ नात्मत एक आत्मनो न इति न अनात्म्यत्म भाव अभाव उच्यते तो कार क्या बता रहा है नानात्मत्व का अभाव नानात्मत्व यानी एक ही आत्मा में नानात्व तो नहीं है जैसे वृक्ष में एक होने पर भी शाखा पत्ते फूल आदि को लेकर के नानात्व तो है यानी स्वगत भेद है उस स्वगत भेद का अभाव बताने के लिए ये वकार है और विजातीय का अभाव बताने के लिए वह पद था उसी वा उत विजातीय भेदा भाव को स्पष्ट करने के लिए द्वितीय वाक्य है नान्यत किंचन मिशत इसका अवतरण अलग से टीकाकार लिख रहे हैं सजातीय भेद इत्यादि से अब वो जो भाष्य आ रहा है नान्यत किंचन इत्यादि इसकी अवतरण टीका है वो वो है किंचन मिशे इस वाक्य को विजातीय भेदा भाव को बताने वाला वा, वाक्य है मूल में ऐसा व्याख्यान भगवान भाष्कर उस वाक्य का कर रहे हैं उसकी अवतरण टीका है ये इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल